जमैका की खोज चित्र ओब्रायन जब जमैका पार्क में पहुंची तो वहां कोई नहीं था खाना खाने का समय होने वाला था, लेकिन उसके पास खेलने के लिए अभी भी कुछ मिनट बाकी थे। वो एक झूले पर बैठी और उसने अपने पैर की उंगलियों से उसे धक्का दिया और झोंके लेने शुरू किए झूलों के सामने हमेशा छोटे बच्चे दौड़ते थे लेकिन इस समय बच्चे नहीं थे इसलिए जमैका को ज्यादा मजा आ रहा था फिर जमेका स्लाइड पर चढ़ गई सीढ़ी पर लाल टोपी लटकी थी जमाक्या ने उस टोपी को उठाया और उसे भी सवारी दी फिर वो इतनी तेजी से नीचे फिसली कि वो रेत में गिर गई और अपनी पीठ के बल गिर पड़ी जब वो उठने के लिए पलटी तो उसमें अपने उसने अपने बगल में एक कपड़े के कुत्ते को पड़ा देखा वो रूई से भरा कपड़े का कुत्ता था जिसे इतनी बार गले लगाया गया था कि वो घिस गया था उसके ऊपर खाने और घास के धब्बे भी पड़े थे उसकी बटन की बनी नाक टूट गई थी अब नाक की जगह पर सिर्फ एक गोल सफेद धब्बा दिखाई दे रहा था। उसके बैठे युवक को दे अब घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी माँ ने सबसे पहले पूछी वो कुत्ता कहा पार्क में मिला मैं घर आते समय पार्क में खेलने के लिए रुकी थी जमेका ने कहा मुझे एक लाल टोपी भी मिली जो मैंने पार्क में काउंटर पर बैठे आदमी को दे दी लेकिन जमैका, तुम्हें उस कपड़े के कुत्ते को भी वापस करना चाहिए था उसकी मां ने कहा फिर उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि तुमने टोपी लौटा दी वो टोपी मुझे फिट नहीं आई जमैका ने कहा हो सकता है कि तुम्हें कुत्ता भी पसंद नहीं आया माँ ने कहा वो कुत्ता मुझे पसंद है जमेका ने कहा उस गंदे कुत्ते को मेज पर मत रखो जमेका के भाई ने कहा किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है वो साफ नहीं है किसी को नहीं पता कि वो कहां से आया है वो साफ नहीं है उसके पिता ने कहा उस कुत्ते को रसोई में मत ले जाओ जमैका की मां ने कहा जमैका कुत्ते को अपने कमरे में ले गई वो अपनी मां को यह कहते हुए सुन सकती थी वो कुत्ता शायद जमैका जैसी किसी लड़की का ही होगा मिठाई खाने के बाद जमैका बहुत ही शांति से अपने कमरे में चली गई उसने कुत्ते को उठाया और उसे करीब से देखा फिर उसने कुत्ते को एक कुर्सी पर फेंक दिया जमैका उसकी माँ ने रसोई से पुकारा क्या तुम भूल गई आज बर्तन साफ करने की तुम्हारी बारी है क्या मुझे वो करना जरूरी है माँ मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है जमैका ने उत्तर दिया जमैका ने बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनी फिर उसने अपनी माँ के कदमों को सुना उसकी माँ चुपचाप अंदर आई वो जमैका के पास बैठ गई और उन्होंने कपड़े के कुत्ते को देखा जो कुर्सी पर अकेला पड़ा था माँ ने कुछ नहीं कहा थोड़ी देर बाद उन्होंने जमैका के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और उसे अपने गले लगाया माँ मैं उस कुत्ते को वापस पार्क में ले जाना चाहती हूँ जमैका ने कहा हम सुबह सबसे पहले वहां पर जाएंगे उसकी माँ मुस्कुराई जमेका दौड़ कर पार्क हाउस की बहुत सी चीजें मिलती है उस युवक को देखती रही बस इतना ही उसने पूछा तुम्हें और कुछ तो नहीं मिला क्यों नहीं बस वो कुत्ते को पीछे की सेल्फ पर रखते से हाँ, हुए कहा। देखने के लिए रुकी रही मुझे यकीन है कि कोई छोटी लड़की या लड़का आज उस कुत्ते को लेने जरूर आएगा युवक ने कहा जमैका बाहर भागी उसका अकेले खेलने का मन नहीं कर रहा था पार्क में उसके मां के अलावा और कोई नहीं था माँ एक बेंच पर बैठी थी तभी जमैका ने एक लड़की और उसकी माँ को सड़क पार्क करके पार्क में आते हुए देखा हेलो मैं जमेका हूं तुम्हारा नाम क्या है उसने नई लड़की से पूछा लड़की ने अपनी माँ का हाथ छोड़ा और उसने कहा क्रिस्टिन क्या तुम तो मेरे साथ जंगल जिम पर चढ़ोगी क्रिस्टिन जमे क्रिस्टिन जमैका की ओर भागी लेकिन मुझे उससे पहले एक चीज ढूंढनी है पूछा एडगर कुत्ता मैं उसे कल अपने साथ लाई थी पर फिर वो कहीं खो गया क्रिस्टिन ने उत्तर दिया क्या वो काले कानो वाला सफेद रंग का कुत्ता था जमे का चिल्लाई चलो मेरे साथ आओ पार्क हाउस के युवक ने काउंटर पर दो बच्चियों को देखा अब तुम्हें क्या मिला उसने जमैका जमैका से पूछा। लेकिन इस बार ने काउंटर पर कुछ भी नहीं रखा इस, इस बार वो अपनी सबसे बड़ी मुश्किल कान मुस्कुराई मुझे कपड़े के कुत्ते की मालकिन लड़की मिल गई है जमैका भी लगभग क्रिस्टिन की तरह ही खुश थी क्रिस्टिन ने एडगर कुत्ते को अपने बहाव में लेकर उसे अपने गले लगा लिया समाप्त